एवं पुरुष शब्दोधोपयोगिनी सृष्टि के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए ज्ञान कराने के लिए उपयोगी सृष्टि सृष्टि का कथन करके सृष्टि में अभिधा अब पुरुष शब्दार्थ कहते हैं ब्रह्मा अधिष्ठान भूता कूटस्था संगचि वपुस्थित अन्यध्यासो संग धिस्तीवर पुर भ्रमा अधिष्ठान भूत आत्मा सारे प्रपंच का भ्रम हो रहा है भ्रम का अधिष्ठान है भूत आत्मा है अधिष्ठान में ही भ्रम होता है सारे प्रपंच का अधिष्ठान भूत है आत्मा है वो है, हे असंग चित वपु चित्त है वापु सर्व जिसका चित्त स्वरूप असंग चित स्वरूप है कुटस्थ है, असंग चिद रूप है अधिष्ठान आत्मा अन्य स क्या अवग्रह तो कार्य तो क्या अवग्रह चाहिए बड़े पुस्तक में अनुन ध्यास असंगठित जीवो अत्र पुरुष अन्यध्यास अनुन्याध्यास होता है परस्पर अनुन्य में अनुन्य का एकत्व अध्यास धर्म अध्यास हो चाहे धर्मी अध्यास अनन्याध्यास के कारण अग आत्मा के साथ नहीं बुद्धि बुद्धि असंगधि में में के में स्थित स्थित स्थित जीव अत्र पुरुषः उसको पुरुष कहा बुद्धि के साथ बुद्धि अध्यस्त है अधिष्ठान आत्मा है बुद्धि में अधिष्ठान का चिदाभास दिखता है प्रतिबिंब दोनों का तो अध्यास होता है, चेतन के साथ बुद्धि का यद्यपि चेतन संग बुद्धि भी उसके साथ वास्तव संग्रहित है फिर भी उसमें प्रतिबिंब होने से जैसे दर्पण में मुख दिखता है दर्पण में मुख का संबंध नहीं है दर्पण अलग है मुख अलग है प्रतिमा दिखने से दर्पण मुख में दिखता है जाले में चंद्र आदि आकाश का भ्रम होता है इसी प्रकार दोनों का तादात्म अध्यास एक रूप अभ्यास होने से उसी बुद्धि में स्थित जो जीव सीधाभाष जीव शब्द से जाता है वही यहाँ इसी सूची में पुरुष शब्द से कहा गया वही पुरुष है टीका यह कुटस्था संघ सिद्ध व असंगचित अभी कार्यसंगचिस्वरूप भ्रमाधिषानभूता भ्रम से देहेन्द्रियाद्यास दे अठानूत अठानतन वर्तमान पर असंग अन्न अस्न्यात्मकताधर्माश्चाध्य सर्व्यवहार भाग बो कूटस्थ है कूटवत निर्विकार षती कुटस्थ लोहार जो लोहा नीचे रख करके लोहा पिटता है कूट कहते निर्विकार असंग वास्तव संग किसके साथ नहीं है चिदपू चित्त स्वरूप है अभिकारी अभिकारी असंग चित्त स्वरूप अभिकारी है कूटस्थ का अविकारी असंग अचित स्वरूप है कुटस्थ असंग चिदपू का अर्थ हुआ अभिकारी असंग चित्त स्वरूप वह ब्रह्म के अधिष्ठान भूत आत्मा भ्रम मत देस इंद्रिया का ब्रह्म होता है सारा प्रपंच का भ्रम है उसका दी का अधिष्ठान भूत अधिष्ठान वर्तमान अधिष्ठान रूप से स्थित है परमात्मा है वह असंग है सो असंग आत्मा तो असंग है ऊटस्तः असंग चिद्रप है अनोन ध्यास अन्योन परस्पर का एकत्व भ्रम अन्योन अनोनयात्मकता परस्पर में परस्परात्मकत्व एक अन्य धर्मांश परस्पर का धर्म लौह पिंड लाल गर्म हो जाने पर लाल हो जाता है लौह अलग है अग्नि अलग है एक हो जाता है लाल तो उसको कहते अयो अय पिंड अलग अग्नि अलग नहीं दिखता है एक रूप दिखता है दोनों का ताजात्म अध्यास होने से अन्य धर्म का अध्यास होता है लहु पिंड में वर्तुल्व है वह अग्नि में दिखता है अग्नि में दग्धत्व धर्म है और लहु पिंड में कहते अयोधि परस्पर धर्म का अध्यास होता है इसी प्रकार यहाँ अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध है असंग है है और बुद्धि है उससे विलक्षण है तो दोनों का तादात्म अध्यास होता है अभ्यास होने से बुद्धि में अधिष्ठान का चैतन्य और बुद्धि का विकार चेतन तो में तो चेतनोहम हम ऐसा व्यवहार होता है चेतनोहम हम करमी बुद्धि का कर्तृत्व विकार चेतन में और अधिष्ठान का चैतन्य बुद्धि में परस्पर अभ्यास करके सर्वव्यवहार भाग भवती सर्वव्यवहार वाला होता है जो अपना ही वही सर्वव्यवहार भाग भगवती इतना आचार्य निरूपित्व नचार्य के कारण आचार्य के द्वारा निरूपित है भगवान भाष्यकार ने निरूपण क्या है तागात्मा असंगधिष्ठ जीव ताजात्म अभ्यास होता है अधिष्ठान चैतन्य के साथ बुद्धि का असंगठ जीव असंगठ जीव असंग असंग क्यों है तेन पारमार्थिक संबंध सुन बुद्ध पारमार्थिक संबंध नहीं है वो अध्यस्त है इसलिए पार्थिक संबंध रहित तो बुद्धि में वर्तमान जीव वो चेतन का उसके साथ संबंध नहीं जैसे दर्पण के साथ मुख का संबंध यही नहीं इसी प्रकार पुरुष का प्रतिबिंब का दर्पण बुद्धि के साथ संबंध नहीं है असंगठ जीव जीव सन अत्र ये जिस से विचार कर रहे हैं वृद्धारण्य के विजा, है आत्मा चीजान्यादयम अस्मी थी पुरुषः इसी सूत्र में पुरुष शब्द से कहा जाता है अधिष्ठान के साथ बुद्धि में चिदाभासे पहले भी जीव शब्द से कहा चैतन्यम यदिष्ठानम लिंग देहश पुन चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यतेष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शरीर चैताभास है इस समुदाय को जीव शब्द से कहा जाता है यहां में कहा वो जीव है बुद्धि में स्थित हो करके पुरुष शब्द से कहा गया सवायम पुरुष है सर्वासु पुरुष पुरुष है सर्वासु पुरुष सबके शरीर में स्थित है पुरी से, पुरी से थे थे, पुरा है शब्द शब्द से कहा कहा गया में गया शब्दस्य में दीर्घ भी प्रयोगता बुद्ध्यादिकनाधिषान कूटस्थतन्यम बुद्धौ प्रतिबित जीव भाव सत पुरुष सज्जन उच्च स्पष्ट कर दिया बुद्धियादि कल्पना का अधिष्ठान चैतन्य बुद्धि देहेन्द्रिया की कल्पना का अभ्यास है उसका अधिष्ठान है जो कूटस्थ चैतन्य ही बुद्धि में प्रतिबिंबित तो होता है बुद्धि स्वच्छ बुद्धि में उसका प्रतिबिंब होता है प्रतिबंब चिदाभाष आभाषिदाष वस्तुत चेतन नहीं चेतन जैसे लगता है जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है आकाश का प्रतिबिंब दिखता है वो प्रतिबिंब चंद्र नहीं आकाश में नहीं चंद्र जैसे दिखता है आकाश जैसे लगता है ठीक इसी प्रकार बुद्धि में चैतन्य का जो प्रतिबिंब चिदाभास आभा चेतन जैसे लगता है वो प्रतिबिंब प्राप्त जीव भाव जीव भाव को प्राप्त किया अधिष्ठान चैतन्य भी प्राप्त जीव भाव ये जीवत्व को प्राप्त किया प्रतिबित होकर कि जीवत्व को प्राप्त करते हुए वो अधिष्ठान चैतन्य का बुद्धि के साथ साथस्थ <coughs> चैतन्य का बुद्धि के साथ आध्यात्म अभ्यास होने से कुटस्थ चैतन्य में बुद्धि का धर्म दिखता है जीवत्व दिखता है पुरुष शब्द उच्चते इसे श्रुति में पुरुष शब्द से कहा जाता है ये अभिप्राय है यहाँ चिदाभास है बुद्धि में बुद्धि के साथ वस्तुतः चेतन का संबंध नहीं है प्रतिम्ब रूप से दिखता है दोनों का ताजात्माध्यास होता है बुद्धि के साथ अधिष्ठान चेतन का एकत्व तो दिखता है बुद्धि अलग चेतन अलग ये स्पष्ट विवेक नहीं होता है एक लगता है बुद्धि में चीदाभाष रूप से स्थित है और चेतन जैसे लगता है उसको पुरुष शब्द से कहा जो जीवत्म तो, तमस महावाक्य में त्वम पद का वाच्यार्थ है उसको पुरुष शब्द से कहा और उसमें अधिस्तान चैतन्य भी साथ में है तो। भूतात्मा अभी शंका कहते न पुरुष शब्द न केवल चिदाश रूप जीव एव पुरुष सदस्य जो केवल चिदावास जीव है वाच्यार्थ वही केवल कहना का चाहिए और कूटस्थ चैतन्य को उसके साथ क्यों मिलाते हैं? वो तो लक्ष्यार्थ अलग ही, की मने न कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान है न जो कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान रूपे है उससे क्या प्रयोजन है केवल चिदाभा को कहो ऐसा शंका कण से उत्तर देते है तसे मुख्याद सिद्ध है तदपी स्वीकर्तव्य बंधन जिसमें है बंधन निवृत्ति मुख्य उसमें हो तो बंध मुक्त समानाधिकरण होगा एक में बंध है और मोक्ष काल में अन्य रहेगा यदि मोक्ष काल में कुटस्थ चैतन्य रहे और बंध काल में केवल चिदाभास है तो बंध अन्यत्र अन्यत्र अरे बंध क्या चिदाभा की निवृत्ति नष्ट हो जाएगा तो मुख्य काल में यदि नहीं रहेगा तो क्या मोक्ष उसको मिला जिस जिसमें बंधन था जिसमें बंधन होता है उसको मोक्ष मिलना चाहिए चोर है हाथ पर बांध हाथ कड़ी डाल दिया बंधन हो गया बंधन निवृत्त होने पर वही व्यक्ति रहता है तो तो बंधन से मुक्त हुआ और उसको मार दिया मर गया तो मुक्त हुआ सीधा भाषा है यदि केवल कहेंगे जीव वो मोक्ष काल में रहता ही नहीं तो मुक्ति कुटस्थ चैतन्य में रहेगी और बंधन चिदावास में ये मुक्ति और बंध व्यधिकरण हो जाएगा एक अधिकरण में दोनों रहना चाहिए इसलिए मुक्ति काल में जो कुटस्थ चैतन्य रहता है और बंधन काल में भी कुटस्थ चैतन्य है होने से ही दोनों बंध मोक्ष दोनों में अन्वयी होता है मोक्ष आदि अन्वित सिद्ध है मोक्ष आदि से बंधन में अन्वय तृत्व सिद्धि के लिए तदपि स्वीकार कुटस्थ चैतन्य को उसके साथ भी रखना पड़ेगा इतिहा साधिष्ठान विमोक्षादि जीवोधि क्रिय ते न तो कवलो निरधिष्ठान विभ्रांति क्वाप्य सिद्धि विमोक्षा साधि जीव अधिक्रिय न तो केवल मोक्ष बंधन में अधिष्ठान के साथ जीव अधिकारी होता है साधन करना मोक्ष को प्राप्त करना अधिष्ठान कुटस्थ के साथ जीव अधिकारी होता है न तो केवल केवल अधिष्ठान को छोड़कर जीव अधिकार नहीं, नहीं। है क्योंकि जो भ्रम है अधिष्ठान के बिना कहीं नहीं होता है निरधिष्ठान विभ्रांति सिद्धित हो अधिष्ठान के बिना विभ्रांति भ्रांति कहीं भी नहीं होती है राज्य में सर्प कभी दिखता है भ्रांति से वो सर्प अलग रहेगा राज्य को छोड़ करके राज्यू को छोड़ सर्प नहीं दस सकता है ठीक इस प्रकार सीधा हवा केवल नहीं रहेगा अधिष्ठान के बिना केवल निरधिष्ठान में भी भ्रांति अधिष्ठान के बिना भ्रांति कहीं सिद्ध नहीं होने ते मोक्ष में अधिकारी जो जीव है चिदा भाष के साथ ही रहेगा तभी बंधन कुटस्थ काल में भी बंधन काल में कूटस्थ है मोक्ष काल में बंधन होने पर भी कुटस्थ रहेगा तो मोक्ष बंधन उभय न कुटस्थ मानना पड़ेगा ठीक है न साधि अधिष्ठान सहित साधिष्ठान अधिक्रियते तो दे, अधिकारी के साथ ही जीव कूटस्थच साधन श्रवण आदि स्वर्ग साधन याग आदि अनुष्ठान में अधिकारी होता है न केवल चिदा भाषा केवल चिदा नहीं है कुत्या को आप अधिष्ठान के बिना भ्रांति कही नहीं होती अधिष्ठान रहित आरोप्य लोक अधिष्ट आरोप्य सर्वप अधिष्ठान रज को छोड़कर तो अलग रहेगा रजत सुक्ति में आरोपित तो होता है सुक्ति के बिना रजत अलग रहेगा अधिष्ठान रहित आरोपित कभी नहीं रहता है इसलिए चिदाश अधिषा के साथ ही चिदाशि पुरूष शब्द से कहा गया तो, जीवो तु इधानी साधिष्ठान सेव तर संसाराद श्लोकद्व विभज्य दर्शयति साधिषान जीवस्य। कुक चैतन्य रूप अधिष्ठान के साथ ही केदाबा संसारादी अन्य दिखाते हैं संसार आदि से मोक्ष संबंधी है दोनों श्लोक के द्वारा विवाह करके दिखाते हैं अधिष्ठान संयुक्त भ्रमांक सम यदा तदा हम संसारी यदा तदा संसारी, जीवो जीवो यदा तदा तदा हम हम संसारी संसारी मनते अठा संयुक्त भ्रम यदावल अधिष्ठानकूट चैतने उसे संयुक्त ब्रह्मांस का आश्रय करता है ब्रह्मांश चिदाभाष बुद्धि में स्थित अधिष्ठान के साथ चिदाभाष को जो आश्रय करता है यदा तथा तो अहम संसारी जीव अभिमान्यते, तो अभि तब जीव अपने को संसारी मानता है बुद्धि आदि के साथ चिदाभाष के साथ अधिष्ठान को मिला करके जब आश्रय करता है तब कहता संसारी ऐसा जीव अभिमान करता है आगे मोक्ष का कहेंगे मुख्य कैसे जीव यदा थ कूटस्थ सहित्रिदात शरद्रंश केवल चिदाभास नहीं चिदा विशिष्ट शरण्वर और सूक्ष्म अवलंबत आश्रय करेगा अपने स्वरूप मानता है स्थूल सर्व को सूक्ष्म स्वरूप मानता है चिदाभास विशिष्ट तथा अहम संसारीमान करता है संसारी सुख दुखादी है सुख सर्जन में जो धर्म है सुख दुखादी है उसको आरोप करके अहम संसारी ऐसा अभिमान करता है तो संसार अवस्था में अधिष्ठानुकूटस्थ चैतन्य रहता है ये दिखाया तिरस्कारा तिरस्कारा ब्रमाश सेधिष्ठान यदादा चिदात् मंगोस्मी बुध्यती यदा भ्रांस से तिरस्काराद यदा अभिषान प्रधानता तदा अहम चिदात्मा असंगोस्मी बुध्यती जब विचार करके भ्रांस से तिरस्काराद भ्रांश तो पहले कहा था चिदाभास विशिष्ट देहदय चिदाभासूल सूक्ष्म कार्य थोड़ा सूक्ष्म स्वर उसका तिरस्कार करता है तिरस्कार मतलब निश्चय करता है ये मेरा स्वरूप नहीं है मैं इसका द्रष्टा हूँ ये मेरे है थोड़ा स्वर् मेरा तो मैं नहीं हूँ थोड़ा शरीर सूक्ष्म भी मेरा है तो मैं नहीं हूँ मेरे से भिन्न है ये दोनों मेरे से भिन्न है ये मिथ्या है ऐसा तिरस्कार करके मिथ्यात्व अधिष्ठान प्रधानता तो अधिष्ठान कूटस्थ में हूँ ऐसा निश्चय करता है मेरा ही प्रतिम्ब बुद्धि में दिखता है चिदा भाष चीदाभा जो प्रतिब दर्पण में दिखता है मुख से कोई भिन्न है दर्पण में नहीं। भिन्न है नहीं है, भिन्न नहीं मुख ही दिखता है दर्पण में कोई अलग उत्पन्न हो जाता है उस समय वही मुख ही दर्पण के द्वारा दिखता है ठीक इसी प्रकार चिदाभाष क्या कूटस्थ ही बुद्धि में दिखता है बुद्धि स्वच्छ अनुपर चिदाभास का वास्तव स्वरूप कूटस्थ चैतन नहीं है दर्पण जो प्रतिम्ब दिखता है उसका वास्तव स्वरूप बिंब ही है कई अलग प्रतिम्ब नामक वस्तु है नही वो तो बिंब दर्पण के द्वारा दिखता है ठीक इसी प्रकार जब निश्चय करता है मैं चिदा आत्मा हूँ अधिष्ठान प्रधान हो जाता है तथा क्या मानता है अपने को चिदात्मा हम असंगी ये बुद्धियात है असंग हूँ रूप आत्मा ऐसे ज्ञान होता है जानता है जीव तो ज्ञान अवस्था में उठस्थ भी रहता है यदा पुनर्भ्रांस्य देहद्वे सहित से चिदाभाषा से ये ब्रह्मांश है स्थूल सूक्ष्म शरीर विशिष्ट चिदा से तिरस्कार तिरस्कार का मिथ्या तो ज्ञान अनादरणार्थ ये मिथ्या निश्चय क्रम से उसमें आदर नहीं करता है जानता है मिथ्या कुछ संबंध नहीं जब सत्य तो बुद्धि करता है उसको सजाने लगता है स्थूल शरीर के सजाने लगता है सूक्ष्म शरीर के लिए बहुत सजता है सुख दुखादि के लिए जब समझ लेता है मिथ्या है उसका आदर नहीं करता है समझता है कि मैं अधिष्ठान रूप सिद्ध रूप हूँ अधिष्ठान प्रधानता अधिष्ठान भूत वो कूटस्थस्त स्वरूपत्व जीवत्व ने सीखे तभी मानता है जो अधिष्ठानुभूत कूटस्थ ही मेरा स्वरूप है जीव यदि जी स्वीकार करता है मेरा स्वरूप अधिष्ठान कूटस्थ है वो अभिकारी उसके साथ तूल सूक्ष्म के कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है वस्तु का संबंध अधिष्ठान में होता है मरुह में जला अध्यस्थ है उसका संबंध मरुह में नहीं है अध्यस्त सर्प का भी सरज में थोड़ा आ जाता है अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है स्थूल संसार में जो कुछ है। उसके साथ में अधिष्ठान रूप कूटस्थ हूँ मेरा कोई संबंध नहीं है ऐसा जो निश्चय करता है तो असंगो अस्म ये बुद्धते अधिष्ठान भूत कूट स्वरूपत्व जीव मानता है तथा हम चिदात्मा असंग ये बुद्ध जाना थी निश्चय करता है तो मुख्य को प्राप्त करता है मुख्य अवस्था में कूटस्थ रहता है नैतन्य से जीव स्वरूप स्वीकारे अधिष्ठान चैतन्य को जीव के स्वरूप में रखा सीधा अधिष्ठान चैत्य अधिष्ठान चैतन्य यदि जीव का वास्तव स्वरूप हुआ तो चिदात्मा हम असंगोस्मी थी बुद्धिये ये जो कहा मैं चिद रूपात्मा असंग हूं ऐसे जानता है ये तो ठीक नहीं यदतम तदनुपन्न तो से आता वो अप्रमाणिक है क्योंकि असंग चिदरूप है कुटस्थ हे अहम ऐसे ज्ञान का विषय ही नहीं अहम प्रत्यय विषय तो अभा अहम ऐसे प्रत्यय ज्ञान का विषय ही नहीं कुटस्थ रूप चिद रूपात्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं अहम प्रत्यय का विषय तो अहंकारा दिए करता ना ना संगे संगे ये शंकाकर्ता पूर्वशी न संगेहंकृति कथमस्मी चेचृुको मुख्यो द्वाव मुख्या ना संगे भीत स्धो हम एको असंग अहंकृति न नायुक्ता असंगे में अहं प्रत्यय नहीं है अहं, अहं का अहम कृति अहम ज्ञान का विषय असंगे में नहीं है विषयता कथम कथमअस्मी चेत फिर अहम असंगोस्मी ऐसा ज्ञान कैसे होगा असंगे में अहं प्रत्यय विषय तो रहे तो अहम असंगोस्मी ऐसा ज्ञान होगा जो अहम प्रत्यय का विषय ही नहीं असंग तो कथम अस्मि कथम असंग अस् ऐसा ज्ञान कैसे होगा इतनी चेत उत्तर देते श्रीणु सुनो श्रीणु को ही सुनो कर देते हिंदी में श्रीणु सुनो एक मुख्यो दौ्य अहम त्रिविदर्थ अहम का तीन अर्थ है, एक मुख्य अर्थ है दो गौण अर्थ है एको मुख्य दो अमुख्य अमुख्य अर्थ कितने इति अर्थः अहम त्रिविध तीन प्रकार अर्थ है किसका अहम का तीन अर्थ है तीन प्रकार के मुख्य अर्थ है कि दो गौण अर्थ है अभी बताएंगे ठीक है नहीं असंगे चिदात्मनी अभिषे अभिषय चाहे और नहीं तो लिख लेना असंगे चिदात्मनी अभिषय चिदात्मा अभिषेय ज्ञान का विषय नहीं है वो तो सब को प्रकाश करने वाले अहम् प्रत्यय न युजते अहम प्रत्यय अहम ऐसे ज्ञान नहीं नहीं है या कथम, कथम जान याद तो अहम अस्मिति कैसे ज्ञान होगा कैसे होगा मतलब न कथम अभी ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं होगा ऐसा आक्षेप होने पर सिद्धांतिकता मुख्या वृत्तया अहम प्रत्यय विषय अभावी मुख्य वृत्ति से अहम प्रत्यय विषयत्व आत्मा में नहीं है नहीं होने पर भी एक एक मुख्य वृत्ति एक गौणी वृत्ति मुख्य वृत्ति शक्ति के द्वारा और एक एक गौणी वृत्ति अग्नि मानव कहो मानव क लड़का को सिंह कह दिया मुख्य अर्थ सिंह है व लड़का वो गौण अर्थ है मुख्या वृत्ति से अहम प्रत्यय विषयत्व आत्मा में नहीं है किन्तु लक्षण से तद अस्थिति विभक्षु कहना चाहते हुए गौण शब्द है प्रयोग होगा गौण अर्थ हम का गौण अर्थ है अहम शब्दार्थम ताबत विभजते अहम शब्द के अर्थों को पहले विवाह करके दिखाते हैं तीन अर्थ है हम का एक तो मुख्य है दो गौण ही अहम त्रिविधा शब्द अर्थ है अहम अहम का तो अहम शब्द से अहम इसी शब्द का अर्थ तीन है ना संगे दृश मुख्यर्थ इत आकांक्षायां तम दर्शयती मुख्य अर्थ कैसा है इस आकांक्षा होने पर दिखाते हैं मुख्य अर्थ को अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्था भाषा वपु सात एक भूय भवन मुख्यूय त्र मूढ़ प्रयुज्यू प्रयुज्यते कूटस्था बपु अन्नूपेणीभूय मुख्य भवे त्र मूढ़ प्रयुजते एक कूटस्थ और एक चिदाभास दोनों का स्वरूप बपु शरीर स्वरूप कूटस्थ और चिदाभास दोनों का स्वरूप रूपेण, परस्पर एकत्व एकध्यास तो होता है कूटस्थ अलग चिदाभास अलग नहीं लगता है एक ही लगता है एक ही भूय दोनों एक होकर के मुख्य भवे तो ये ही मुख्य अर्थ है हम का हम जो मुख्य अर्थ है तथा मूढ़ ही प्रयोग जाते मूढ़ उसमें प्रयोग करते है जो हम शब्द कहते हैं वो सबको मिला करके अधिषान चैतन्य भी रखते हैं और देह आदि भी रखते है चितावास भी सब को मिलाकर करके हम हम शब्द प्रयोग करते मूढ़ो को इसलिए मुख्य है बहुत लोग प्रयोग करते है ये कूटस्थ चैतन्य और चिदाभास दोनों का साधात्म अध्यास होता है अभ्यास करके एक करके ही प्रयोग करते चेतन भी लेते हैं जड़ भी लेते हैं सबको मिलाकर करके हम इसे प्रयोग किया जाता है ये मुख्य अर्थ है कूटस्थ चिदाष स्वरूप दोनों का स्वरूप अन्योन्याध्यास नईक्य प्राप्त परस्पर अभ्यास हो करके एक हो जाता है अहम शब्द से वाच्य मुख्य अर्थ होती ये मुख्य अर्थ अहम वा का वाच्यों हुआ दो एक मुख्यतम मुख्यमत्र मुख्य क्यों हुआ वा तूढ़ प्रयजते मूढ़ अज्ञानीलोक प्रयोग करते इसलिए मुख्य हे तस्वीर कूटस्थिभाषय स्वरूपे यवेकान तो शून्य सर्वेअ प्रयुजते अथ मुख्यत्म यत्याय तो करके अर्थक नतः तो मूढ़ प्रयुजते इसलिए मुख्य अर्थ है तस्मिन अभिव्यक्त कुटस्थ चिदाभाष स्वरूते विविधता है पृथक पृथक अलग अभिव्यक्त है पृथक पृथक नहीं होता है एक लगता है कुटस्थ चिदाभास दोनों का जो स्वरूपे है अलग अलग नहीं विविधता नहीं होता है एक है या तो विवेक ज्ञान सुनने सर्वेरअप अहम शब्द प्रयोग विवेक ज्ञान चिदाभास अलग कुटस्थ लग जैसे विवेक ज्ञान जिनको नहीं सब लोग अहम शब्द प्रयोग करते इसलिए यह मुख्य हुआ मुख्याणसा एकज्य